इस प्रकार कौतूहल में पड़ी हुई उस कृशांगी तरुणी से नारद जी ने पूछा यह संपूर्ण जगत की सृष्टि पालन और संहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण का पुत्र है इसे संबरासुर ने सौरी से चुराकर समुद्र में फेंक दिया और वहां मत्स्य ने निगल लिया था वही यह बालक है जो आज तुम्हारे हाथ आ गया है सुंदरी यह मनुष्य में रत्न है तुम पूर्ण विश्वास के साथ इसका पालन करो देवर्षि नारद के यूं कहने पर मायावती ने उस बालक का पालन किया उसका अत्यंत सुंदर रूप देखकर वह मोहित थी और बचपन से ही अत्यंत अनुराग पूर्वक उसकी सेवा करने लगी जिस समय वह बालक युवा अवस्था की संधि से सुशोभित हुआ उस समय वह गजगामिनी बाला प्रद्युम्न के प्रति कामना युक्त भाव प्रकट करने लगी मायावती ने महात्मा प्रद्युम्न को सारी माया सिखा दी उसका मन उन्हीं में रमता था और उसके नेत्र सदा उन्हीं को निहारते रहते थे मायावती को अपने प्रति आसक्त होते देख कमलनेन प्रद्युम्न ने कहा तू मात्र भाव का परित्याग करके यह विपरीत भावना कैसे करती है मायावती ने कहा तुम मेरे नहीं भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हो तुम्हे काल रूपी संबर ने चुराकर समुद्र में फेंक दिया था तुम मुझे मछली के पेट से प्राप्त हुए हो प्रिय तुम्हारी पुत्रवत्सला माता आज भी तुम्हारे लिए रोती है मायावती के यूं कहने पर महाबली प्रद्युम्न का चित्त क्रोध से व्याकुल हो उठा उन्होंने संबरासुर को युद्ध के लिए ललकारा और उसकी सारी दैत्य सेना का संहार करके सातों मायाओं को जीतकर उसके ऊपर आठवीं माया का प्रयोग किया उस माया से प्रद्युम्न ने काल रूपी संभर को मार डाला और आकाश मार्ग से उड़कर वे मायावती के साथ अपने पिता के नगर में आए अंतःपुर में उतरने पर मायावती सहित प्रद्युम्न को देखकर श्री कृष्ण की रानियां प्रसन्न हो अनेक प्रकार के संकल्प करने लगी रुक्मिणी की दृष्टि प्रद्युम्न की ओर से हटती ही नहीं थी वे स्नेह से भरकर कहने लगी यह अवश्य ही किसी बड़भागिन का पुत्र है अभी इसकी युवा अवस्था आरंभ हो रहा है यदि मेरा पुत्र प्रद्युम्न जीवित होता तो उसकी भी यही अवस्था होती बेटा तुमने अपने जन्म से किस सौभाग्यशाली जननी की शोभा बढ़ाई है अथवा तुम्हारे प्रति मेरे हृदय में जैसा स्नेह उमड़ रहा है उसके अनुसार मैं यह स्पष्ट रूप से कह सकती हूं कि तुम श्री हरि के पुत्र हो इसी समय श्री कृष्ण के साथ नारद जी वहां आए उन्होंने अंतःपुर में रहने वाली रुक्मिणी देवी से प्रसन्नतापूर्वक कहा सुभ्रू यह तुम्हारा पुत्र प्रद्युम्न है इस समय संवरा असुर को मारकर यहां आया है कुछ वर्ष पहले संबरासुर ने ही तुम्हारे पुत्र को सूतिका गृह से हर लिया था यह तुम्हारे पुत्र की सती भार्या मायावती है यह संबरासुर की पत्नी नहीं है इसका कारण सुनो जब शंकर जी के कोप से कामदेव का नाश हो गया तब उनके पुनर्जन्म की प्रतीक्षा करती हुई रति ने अपनी मायामय रूप से संबरासुर को मोहित किया देवी तुम्हारे पुत्र रूप में ये कामदेव ही अवतीर्ण हुए हैं और यह उन्हीं की पत्नी रति है কল্যাणी यह तुम्हारे पुत्रवधू है इसमें किसी प्रकार की विपरीत शंका ना करना यह सुनकर रुक्मिणी और शिखिष्णु को बड़ा हर्ष हुआ समस्त द्वारिकापुरी धन्य धन्य कहने लगी चिरकाल से खोए हुए पुत्र के साथ माता रुक्मिणी का मिलन देख द्वारिकापुरी के सब लोगों को बड़ा विस्मय हुआ श्री कृष्ण की संतति अनिरुद्ध के विवाह में रुक्मिणी का वध भौमासुर का वध पारिजात हरण तथा इंद्र की पराजय व्यास जी कहते हैं रुक्मिणी ने प्रद्युम्न के अतिरिक्त चार उद्देशन सुदेशन चारुदेह सुसेन चारुगुप्त भद्रचार चारुविंद सुचार और बलवानों में श्रेष्ठ चारु नामक पुत्र तथा चारुमति नाम की कन्या को जन्म दिया रुक्मिणी के सिवा श्री कृष्ण की सात पटरानियां और थीं उनके नाम ये हैं कालिंदी मित्रविंदा राजा नग्नजित की पुत्री सत्या जाम्बवान की कन्या इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली रोहिणी देवी जाम्बवंती अपने शील से विभूषित मद्र राजकुमारि भद्रा सत्राजित की पुत्री सत्यभामा तथा मनोहर मुस्कान वाली लक्ष्मणा इनके सिवा श्री कृष्ण के 16000 स्त्रियां और थीं महापराक्रमी प्रद्युम्न ने रुक्मिणी की सुंदरी कन्या को और उस कन्या ने भी श्री हरि के पुत्र प्रद्युम्न जी को स्वयंवर में ग्रहण किया उसके गर्भ से प्रद्युम्न जी के अनुरोध नामक पुत्र हुआ जो महाबली महापराक्रमी युद्ध में कभी रुद्ध कुंठित न होने वाला बल का समुद्र तथा शत्रुओं का दमन करने वाला था अनिरुद्ध को भी रुक्मि की पौत्री ने वर्णन किया यद्यपि रुक्मि श्री कृष्ण के साथ लाग डांट रखता था तो भी उसने अपने दौहित्र अनिरुद्ध के साथ पौत्री का विवाह कर दिया उस विवाह में बलराम आदि यदुवंशी श्री के साथ रुक्मि के भोजकट नगर में गए थे विवाह हो जाने पर कलिंगराज आदि ने रुक्मि से कहा राजन बलराम जुआ खेलना नहीं जानते तथापि उन्हें जुए का बड़ा भारी वशन है अतः आज हम लोग उनको जुए में ही परास्त करें बहुत अच्छा कहकर रुक्मिणी ने सभा में बलराम जी के साथ जुए का खेल प्रारंभ किया पहले ही दाव में बलभद्र जी 1000 स्वर्ण मुद्रा हार गए उसके बाद भी कई बार उनकी हार हुई यह देख मूर्ख कलिंगराज दांत दिखाते हुए बलराम जी का उपहास करने लगा मतोन मत रुक्मिणी ने भी कहा बलभद्र को तो दुत विद्या का बिल्कुल ज्ञान नहीं है इसलिए बार-बार हार खानी पड़ी है यह व्यर्थ के ही घमंड में आकर अपने को दुत विद्या का पूर्ण ज्ञाता मानते थे तब बलराम ने क्रोध में भरकर एक पर रुकमी ने पासा abki बार बलभद्र की जीत हुई उन्होंने उच्च सर से कहा मैंने जीत लिया रुक्मि बोला क्यों झूठ बोलते हो जीत तो मेरी हुई है तुमने इस दाव के विषय में चर्चा अवश्य की थी परंतु मैंने उसका अनुमोदन तो नहीं किया था ऐसी दशा में भी यदि तुम्हारी जीत हुई है तो मेरी जीत कैसे नहीं हुई इसी समय महात्मा बलराम जी को क्रोध बढ़ाती हुई आकाश हुई जीत तो बलदेव जी की ही हुई है रुक्मि झूठ बोलता है मुंह से अनुमोदन सूचक वचन न करने पर भी जो उसके दाव को स्वीकार करके पासा फेंका है इस कार्य से उसका अनुमोदन सिद्ध हो जाता है इतना सुनते ही बलराम जी क्रोध से लाल आंखें करके उठ खड़े हुए उन्होंने जुआ खेलने के पासे से ही रुक्मि को मौत के घाट उतार दिया फिर कांपते हुए कलिंगराज को बलपूर्वक धर दबोया और जिन्हें दिखा दिखा कर वह हंसता था उन दांतों को कुपित होकर तोड़ डाला फिर सभा भवन के सुवर्णमय विशाल स्तंभ को खींच लिया और क्रोध में आकर रुक्मि के पक्ष में आए हुए समस्त राजाओं का संहार कर डाला बलराम जी के कुपित होने पर संपूर्ण राजा लोग हाहाकार करते हुए भाग खड़े हुए बलराम जी के द्वारा रुक्मि को मारा गया सुनकर कृष्ण चुप रहे रुक्मिणी और बलराम दोनों के संकोच से वे कुछ बोल न सके तदनंतर विवाह के बाद भगवान श्री कृष्ण अनिरुद्ध सहित यादवों को लेकर द्वारका चले आए एक दिन त्रिभुवन के स्वामी इंद्र मतवाले ऐरावत की पीठ पर बैठकर द्वारिका में भगवान कृष्ण के पास आए और इस प्रकार बोले मसोदन यद्यपि आप इस समय मनुष्य रूप में स्थित हैं तथापि आपने रक्षक बनकर देवताओं के संपूर्ण दुख दूर कर दिए तपस्वी जनों की रक्षा के लिए अरिष्ट धेनुक प्रलंब तथा केशी आदि सब दैत्यों का नाश किया और कंस कुवलया पीढ़ बालघातनी पूतना तथा जितने इस जगत के उपद्रव थे उन सबको आपने शांत कर दिया आपके वज्रदंड से तीनों लोग सुरक्षित होने के कारण देवता यज्ञ में हविष्य ग्रहण करके तृप्त हो रहे हैं जनार्दन इस समय मैं जिस उद्देश्य से आया हूं उसे सुनकर उसके प्रतिकार का उपाय करें भूमिका पुत्र नरक जो इस समय प्राग ज्योतिषपुर का स्वामी है संपूर्ण भूतों का विनाश कर रहा है जनार्दन उसने देवताओं सिद्धों और राजाओं की कन्याओं का अपहरण करके अपने महल में कैद कर रखा है वरुण का छत्र जिससे जल की बूंदे छूती रहती हैं अपने अधिकार में कर लिया है मंदराचल के शिखर मणि पर्वत को भी हरण कर लिया है इतना ही नहीं नरकासुर ने मेरी माता अदिति के दोनों दिव्य कुंडल भी जिनसे अमृत झरता रहता है हर लिए हैं अब वह मुझसे ऐरावत हाथी लेना चाहता है